गीता अध्याय 16। अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम च अहंकारम अहंकारो संसतासूय अहंकार अहंकरणं विद्यम अवदमान चुनैत्मारोह विशिष्ट आत्मान अहमती मनते सहंकर अहंकार अवैद्य कष्टतर्वोषाण मूलं सर्वानर्थ च तथा प्रवृत्ती बलंरावन निमित्त कामरागा दर्प दर्पोण यभवे धर्म अयम् सय अक्रय दोष अहंकार हम हम करने का नाम अहंकार है जिसके द्वारा अपने में आरोपित किए हुए विद्यमान और अविद्यमान गुणों से अपने को युक्त मानकर मनुष्य हम हैं ऐसा मानता है उसे अहंकार कहते हैं यह अविद्या नाम का बड़ा कठिन दोष समस्त दोषों का और समस्त अनर्थमय प्रवृत्तियों का मूल कारण है कामना और आसक्ति से युक्त दूसरे का पराभव करने के लिए होने वाला बल दर्प जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य धर्म को अतिक्रमण कर जाता है अंतःकरण के आश्रित उस दोष विशेष का नाम दर्प है कामम स्त्र आदि विषयम क्रोधम अनिष्ट विषय तथा स्त्री आदि के विषय में होने वाला काम और किसी प्रकार का अनिष्ट होने से होने वाला क्रोध एता महतो दोषा संसा इन सब दोषों को तथा अन्यान्य दोषों को भी अवलंबन करने वाले होते हैं किम्चा ते माम कि मां आत्म कर्म आत्मपरदेहेशु भूतम् माम चुद्धिम साक्षीभूत मद्सतंत वर्तित्वम् प्रदेश तम कुरत अभ्यसूचका सन्मार्गस्थान गुणेशु असहमा इसके सिवा वे अपने और दूसरों के शरीर में स्थित उनकी बुद्धि और कर्म के साक्षी मुझ ईश्वर से द्वेष करने वाले होते हैं मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके चलना ही मुझसे द्वेष करना है वे वैसा करने वाले हैं और सन्मार्ग में स्थित पुरुषों के गुणों को सहन न करके उनकी निंदा करने वाले होते हैं तान अहम द्विशत कूरान संसारे सुनराधमान क्षि यजस्रम अशुभान आसुरी स्वयन तान अहम सर्वान्मारग प्रतिपक्ष भूतान साधुद्वेशिणो द्विष्ठ छमाम क्रूरान संसारेशु एव नरक मार्गेषु संसारणमागेश नराधमा अधर्मदोषव क्षिपा प्रक्षिपा अजस्रम सतम अशुभान अशुभ कर्म एव क्रूर कर्म क्रूरकर्म्राज व्याघ्र सिंहादु इति अनेन संबंधः सन्मार्ग के प्रतिपक्षी और मेरे तथा साधु पुरुषों के साथ द्वेष करने वाले उन सब अशुभ कर्मकारी क्रूर नराधमों को मैं बारंबार संसार में नरक प्राप्त के मार्ग में जो प्रायः क्रूर कर्म करने वाली व्याघ्र सिंह आदि आसुरी योनियां हैं उनमें ही सदा गिराता हूँ क्योंकि वे पापादि दोषों से युक्त हैं छिपामी इस क्रियापद का योनिषु के साथ संबंध है आसुरिम जोनि आपन्ना मूढ़ा जन्म जन्मनी माप्य कौंतेय तथो यान्तमा गति आसुरीम योनिमापन्ना प्रतिपन्ना मूढ़ा जन्म जन्मनी, जन्मनी अविवेकिन प्रतिजन्म तमो बहुलासुनीषु जायम माम मूढ़ा मरमाप्य अनासाध्य एव हे कौंतेय ततः तस्मा अब याधमा निकृष्टतमा गतिम वे मूढ़ अविवेकी जन जन्म जन्म में यानी प्रत्येक जन्म में आसुरी को पाते हुए अर्थात जिनमें तमोगुण की बहुलता है ऐसी योनियों में जन्मते हुए नीचे गिरते गिरते मुझ ईश्वर को न पाकर उन पूर्व प्राप्त योनियों की अपेक्षा भी अधिक अहम गति को प्राप्त होते हैं माम अप्राप्य एवं न मत प्राप्त काचिद अपि आशंका अस्त अतो मत्ष्ट साधु मार्गम अप्राप्य इत मुझे प्राप्त न होकर ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ मार्ग को भी न पाकर क्योंकि मेरी प्राप्ति की तो उनके लिए कोई आशंका ही नहीं है अयम् यस्मिन् सर्व आसुर आसुरिया सपद संेप अय यत् ये सर्वसुरस च भवति यत् मूल चलती यद तद् से तद्यते अब यह समस्त आसुरी संपत्ति का संक्षेप कहा जाता है जिन कामादि तीन भेदों में आसुरी संपत्ति के अनंत भेद होने पर भी सबका अंतर भाव हो जाता है जिन तीनों का नाश करने से सब दोषों का नाश करना हो जाता है और जो सब अनर्थों के मूल कारण हैं उनका वर्णन किया जाता है त्रिविधम नरकशेद्वारत्मन काम क्रोधस्तथा लोभ त्यजेत त्रिप्रकारम् नरकस्य वधिकार नरक प्राप्त इदम द्वार प्रविशन् एव नश्यति आत्मा कस्मेंचि पुरस्ाथ योग्यो नवती अत आत्मनः इति आत्मा का नाश करने वाले ये तीन प्रकार के दोष नरक प्राप्ति के द्वार हैं इनमें प्रवेश करने मात्र से ही आत्मा नष्ट हो जाता है अर्थात किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहता इसलिए ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले द्वार कहलाते हैं किम तत् काम तथा तथा लोभ तस्मात त्यजेत यदत द्वारा नाशनम आत्मन तस्मा काम एकजेत त्यागस्तुति इं वे कौन हैं काम क्रोध और लोभ सुत्रांग इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए क्योंकि ये काम आदि तीनों नरक द्वारा आत्मा का नाश करने वाले हैं इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए यह त्याग की स्थिति है ऐतर्विमुक्त कौनतेज तमोद्वार स्त्रिभिर्न आचरत्यात्मन श्रेय तथो जाति पराम गतिम एक विमुक् कौंतेयतम्वार तमसो नरक से दुखमोहात्मक द्वारा कामय तैहत ओ नर आचरती अतिषति किम आत्मन शेयो यतिबद्ध पूर्व नाचरतीदपगमान तत याति या गति मोक्षम अपि इति हे कुंती पत्र ये काम आदि दुख और मोहरू अंधकारमय नरक के द्वार हैं इन तीनों अवगुणों से छूटा हुआ मनुष्य आचरण करता है साधन करता है क्या साधन करता है आत्म कल्याण का साधन पहले जिन कामादि के वश में होने से नहीं करता था अब उनका नाश हो जाने से करता है और उस साधन से वह परम गति को अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है सर्वस्य एतस्य आसुर वर्जन वर्जनस्य श्रेय आचरण च शास्त्र कारण शास्त्र प्रमाणा उभम शक्यम कर्तुम् न अन्यथा अतः इस समस्त आसुरी संपत्ति के त्याग का और कल्याण में आचरणों का मूल कारण शास्त्र है शास्त्र प्रमाण से ही दोनों किए जा सकते हैं अन नहीं नही अत यधि उत्सृज्य वर्त काम कार न सिद्धिम्वापनों न सुखम न परा गति यास्त्र विधि कर्तव्या कर्तव्य ज्ञानकारण विधि प्रतिषेधाख्यसृज्य त्यक्ता वर्तते काम कारम प्रयुक्त सन् न स पुरसार्थ योग्यता अवाप्नोति न अपि अस्मिन् लोके सुखम न अपि पराम् प्रकृष्टाम् गतिम स्वर्गम मोक्षम वा जो मनुष्य शास्त्र के विधान को अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान का कारण जो विधि निषेध बोधक आदेश है उसको छोड़कर कामना से प्रयुक्त हुआ वर्तता है वह न तो सिद्धि को पुरुषार्थ की योग्यता को प्राप्ता है न लोक में सुख पाता है और न परम गति को अर्थात स्वर्ग या मोक्ष को ही पाता है तस्मा कार्य शास्त्र प्रमाण ते कार्यकार्य व्यवस्थितौवा शास्त्र विधानोक कर्म करभसी तस् शास्त्र प्रमाण ज्ञान साधन ते तब कार्या्य कार्य व्यवस्थित कर्तव्या कर्तव्य व्यवस्थायाम अतो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक विधि न विधान शास्त्रे विधान शास्त्र विधान कुमें एव, तेना स्वकर्म यहाँ इति कर्माधम प्रदर्शनार्थम सूत्रांग कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का साधन है अतः शास्त्र विधान से कही हुई बात को समझकर, यानी आज्ञा का नाम विधान है शास्त्र द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाए कि यह कार्य कर यह मत कर वह शास्त्र विधान है उससे बताए हुए स्वकर्म को जान कर, तुझे इस कर्म क्षेत्र में कार्य करना उचित है ये शब्द जिस भूमि में कर्मों का अधिकार है उसका लक्ष्य करवाने वाला है महाभारते शैतायाम इस श्रीमहाभारहस्रायाँ चयता वैयासिक्यामि श्रीमद्भगवद्दीतासु उनिष्सु ब्रह्म विद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरपद्विभाग योगो नाम षोडशोध्याय